भागवत गीता आज शो श्री भगवान जी बोले भय का सर्था भाव अंतकरण की पूर्ण निर्मलता तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान इंद्रियों का दमन भगवान देवता और गुरुजनों की पूजा तथा तो अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों का पठन पाठन तथा भगवान जी के नाम और गुणों का कीर्तन पालन के लिए कष्ट सहन और शीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता और शीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना यथार्थ और प्रिय भाषण अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध न होना कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग अंतःकरण की उप्रति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव किसी की भी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 ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं हे पार्थ घमंड और अभिमान तथा क्रोध कठोरता और ज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है इसलिए हे अर्जुन तू तो शोक मत कर क्योंकि तू तो देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है हे अर्जुन इस लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय दो ही प्रकार का है एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा असुरी प्रकृति वाला उनमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है अब तो असुरी प्रकृति वाले मनुष्य समुदाय को भी विस्तार पूर्वक मुझसे सुन आसुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते इसलिए में ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है ना श्रेष्ठ आचरण है और ना सत्य भाषण ही है वे अश्वरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित सर्था सत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न है अतः केवल काम ही इसका कारण है इसके सिवा और क्या है इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है सब का अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्टाचरों को धारण करके संसार में विचरते रहते हैं तथा वे मृत्यु पर्यत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य क्राम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन नादी पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूंगा मेरे पास या इतना धन है और फिर भी ये हो ये हो जाएगा मैं शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा मैं ईश्वर हूँ ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्ब वाला हूँ मेरे समान दूसरा कौन है मैं यज्ञ करूंगा दान दूंगा और अमोद प्रमोद करूंगा इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले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 वे अहंकार बल घमंड कामना और क्रोध आदि के प्राण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरे के शीर में स्थित मुझे पापाचारी और क्रूर कर्मी नर अधसार में बार बार असूरी योनियों में ही डालता हूँ हे अर्जुन वे मूल मुझको न प्राप्त होकर जन्म जन्म में असूरी योनि को प्राप्त होते हैं फिर उससे भी अति नीच गति को भी प्राप्त होते हैं अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं काम क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले अर्थात उसको अधो में ले जाने वाले हैं अत इन तीनों को त्याग देना चाहिए हे अर्जुन इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है इससे वे परम गति को जाता है अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग करके अपनी इच्छा से मन मन आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही प्राप्त होता है इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है ऐसा जानकर तो शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है इस प्रकार से षोटोध्याय पूर्ण